रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक 199 सौ नवा भाग उन्नीस में मित्रा ने भारत यूरोप मालादीव और अमेरिका के 200 से भी अधिक वैज्ञानिकों के साथ मिलकर फील्ड में छह हफ्ते का एक गहन प्रयोग किया इसमें उन्होंने हवा में मौजूद एरोसेल नामक बहुत सूक्ष्म कणों का मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया मित्र दुनिया के उन तीन वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने हिंद महासागर प्रयोग में भाग लिया इस प्रयोग को हिंद महासागर में उस स्थान पर किया गया जहां अंटार्क्टिका से आई शुद्ध हवा भारतीय उपमहाद्वीप से आई कुछ कुछ प्रदूषित हवा से मिलती है इस तरह हिंद महासागर एक की प्रयोगशाला बन गया। वैज्ञानिकों को भारत के क्षेत्रफल से सात गुना बड़ी गहरी धुंध उत्तरी हिंद महासागर में दिखाई पड़ी इस दुंध के वजह से मानसून के बादल बदने और वर्षा की मात्रा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते थे मित्रा ने चेतावनी दी कि एरोसेल के सूक्ष्मकण से वर्षा और कृषि उपज पर प्रभाव पड़ सकता है और दमा बढ़ सकता है मित्रा ने जल संरक्षण पर विशेष बल दिया और भविष्य में राष्ट्रों के बीच पानी को लेकर युद्ध होने की संभावना से इनकार नहीं किया वे कम वर्षों वाले इलाकों में गन्ने जैसी अधिक पानी सोखने वाली फसलों को प्रोत्साहित करने वाली संकीर्ण नीतियों के बड़े आलोचक थे उन्होंने 200 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे और कई पुस्तकों का संपादन किया इनमें से कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें हैं एडवांसेस इन स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी अंतरिक्ष की खोज में नए कदम आइनोस्पिर इफेक्ट्स ऑफ सोलर फ्लेयर्स यानी सौर फैलावों के आयन मंडल पर प्रभाव तथा ह्यूमन ऑन इंफ्लुसिस एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव वे कई वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं के संपादन मंडल के सदस्य भी थे जैसे जर्नल ऑफ एटमोस्फिरिक एंड टेरेस्ट्रियल फिजिक्स स्पेस साइंस रिब्यूस इंडियन जर्नल ऑफ रेडियो एंड स्पेस फिजिक मित्र को बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिनमें उन्नीस सौ अड़सठ में, में भौतिक विज्ञानों के लिए शांति स्वरूप भटनाकर पुरस्कार और उन्नीस में पद्म भूषण शामिल है 1988 में उन्हें लंदन के रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया वे कई अन्य प्रतिष्ठित विज्ञान अकादमियों के सदस्य भी थे मित्रा ने स्वतंत्र भारत में विज्ञान द्वारा विकास के सपने को जिया उनका देहांत इक्यासी वर्ष की आयु में दिल्ली में 3 सितंबर 2007 को हुआ वे अपने पीछे पत्नी सुनंदा और दो बेटियां छोड़ गई गये